पुराण कोटि रुद्र संहिता प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा तदनंतर कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूर्य ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्मा सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों के विचित्र महात्म कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे सूर्जी बोले ब्राह्मणों मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म तथा उनके प्रागट्य का प्रसंग आपकी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो उन्हें ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है अतः पहले उन्हीं के महात्म को सावधान होकर सुनो मुनीस्वरों महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ वे सब अपने पिता के शरण में गई वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले दक्ष ने कहा काल निधे तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियाँ हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो अब तक जो किया सो किया अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है सूद जी कहते हैं महर्षियों अपने धामान चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा तो न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे दक्ष बोले चंद्रमा सुनो मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए आज साप देता हूँ कि तुम्हें छ का रोग हो जाए सूर्य कहते हैं दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा छय रोग से ग्रस्त हो गए उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय अब क्या करना चाहिए चंद्रमा कैसे ठीक होंगे मुने इस प्रकार दुख में पड़कर दे सब लोग विफल हो गए चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण गए उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं जो हुआ सो हुआ अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ आदरपूर्वक सुनो चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें छह रहित कर देंगे तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ छह महीने तक निरंतर तपस्या की मृत्युंजय मंत्र से भगवान ऋषभ ध्वज का पूजन किया दस करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे उन्हें तपस्या करते देख भक्तवसल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले शंकर जी ने कहा चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वार मांगो मैं प्रसन्न हूँ सम, तुम्हें सब तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर करूंगा। चंद्रमा बोले देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है तथापि तो प्रभो शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए शिवजी ने कहा चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी तदनंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोण आदि रोगों का नाश कर देते हैं ये चंद्रमा धन्य है कृतकृत्य हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नासन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है छह आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में छह मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया मुनीस्वरों इस तरह सोमेश्वर डिंग का प्रादुर्भाव हुआ है जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है